श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्रनाथ, नाथ गृहस्थ भक्तों को तथा साधारण नरनारियों को श्री रामकृष्ण देव किस भाव से उपदेश देते थे बालकों को शिक्षा देने के लिए श्री रामकृष्ण देव का बहुत अधिक आग्रह था इस बात को सुनकर कोई यह न सोच ले कि गृहस्थ भक्तों के प्रति उनकी कृपा और करुणा अल्प थी यह देखकर कि उच्चांग के धर्म तत्वों का अभ्यास अनुशीलन करना उनमें से बहुतों के लिए समय तथा तो सामर्थ्य साध्य नहीं है वे उन्हें वैसा करने का उपदेश नहीं देते थे किंतु काम कांचन भोग वासना आदि को धीरे धीरे, धीरे घटाकर भक्ति मार्ग से वे ईश्वर लाभ करके धन्य हो सके इसी रीति से वे उन्हें नृत्य परिचालित करते थे धनी लोगों के घर के नौकर नौकरानियों की तरह ममता शून्य होकर ईश्वर के संसार में रहने और अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वे उन्हें सबसे पहले उपदेश देते थे दो एक संतान के हो जाने के अनंतर पति पत्नी को ईश्वर में चित्त समर्पित करते हुए भाई बहन की तरह संसार में रहना कर्तव्य है इत्यादि कहकर यथासाध्य ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए उन्हें उत्साहित करते थे इसके अतिरिक्त सदा सत्य पर चलते हुए सबके साथ निष्कपट व्यवहार करने विलासिता छोड़कर मोटे अन्य वस्त्र से संतुष्ट रहकर भगवान के प्रति सदा दृष्टि निबद्ध रखने और प्रतिदिन सायं प्रातः ईश्वर का स्मरण मनन पूजा जप और कीर्तन आदि करने के लिए उन्हें नियुक्त करते थे गृहस्थों में जिन्हें इस प्रकार के धर्म साधन में भी असमर्थ समझते थे उन्हें केवल संध्या समय एकांत में बैठकर हाथ से ताली बजाकर हरि नाम करने तथा इष्ट मित्रों के साथ मिलकर नाम कीर्तन करने का उपदेश देते थे साधारण स्त्री पुरुषों को एक साथ उपदेश देते हुए हमने उन्हें प्रायः इस बात को इसी ढंग से सुना है कलयुग में केवल नारदीय भक्ति उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य का उद्धार होगा कलियुग में जीव अन्नगत प्राण अल्पायु और अल्प शक्ति युक्त है अतः धर्मलाभ के लिए ऐसा ही सुगम उपाय उसके लिए निर्दिष्ट हुआ है योग ध्यान आदि कठोर साधन मार्ग की बातें सुनकर उनका उत्साह घट ना जाए इसलिए कभी कभी वे कहते थे जो संन्यासी हुआ है वह तो भगवान को पुकारेगा ही क्योंकि उसी के लिए तो वह संसार के सारे कर्तव्यों को छोड़ कर आया है उसके वैसा करने में विशेषता ही क्या है किंतु जो व्यक्ति माता पिता पत्नी पुत्र आदि के प्रति अनेक कर्तव्यों का बोझ कंधे पर ढोते हुए चलते चलते एक बार भी भगवान का स्मरण मनन करता है उसके प्रति ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं इतना बड़ा बोझ कंधे पर रहते हुए भी जो व्यक्ति मुझे एक बार भी पुकार सका है वह बहादुर और वीरभक्त है नरेंद्र को अन्य सभी भक्तों की अपेक्षा उच्चासन प्रदान नवागत स्त्री पुरुषों की बात तो दूर रही पूर्व परिदृष्ट भक्तों में भी श्री राम कृष्ण उनमें से कुछ भक्तों का नाम लेकर वे कहते थे ये लोग ईश्वर कोटि अथवा भगवान के विशेष कार्य का साधन करने के लिए संसार में आए हैं इन व्यक्तियों के साथ नरेंद्र की तुलना करते हुए उन्होंने एक दिन कहा था नरेंद्र मानो सहस्त्र दल कमर है। इन लोगों को इस प्रकार के पुष्प कहने पर भी इनमें से कोई दस, कोई पंद्रह और कोई और बहुत हुआ तो बीस दल युक्त है। दूसरे किसी समय उन्होंने बताया था इतने लोग यहाँ आए परंतु नरेंद्र की तरह एक भी नहीं आया दिखाई भी पड़ता था कि श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत जीवन के अलौकिक कार्यों तथा उपदेशों का ठीक ठीक आशय ग्रहण और प्रकाश करने में जितना वे समर्थ थे कोई दूसरा वैसा नहीं था इसी समय से नरेंद्र से श्री राम कृष्णदेव के उपदेशों की व्याख्या सुनकर हम लोग कभी कभी स्तंभित होकर सोचते थे अच्छा ये उपदेश हमने भी तो श्री राम कृष्णदेव से सुना है किंतु उनके भीतर ऐसा गंभीर अर्थ है यह हम नहीं समझ सके थे उदाहरणार्थ तो वैसे एक उपदेश का उल्लेख हम यहाँ करते हैं